ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदस कविराज विरचित अनुवाद अर्थय श्री श्रीमदी भक्ति भैई स्वामी के द्वारा आदि लीला अष्टम अध्याय श्लोक संख्या सोलह बहु जन्म करे जी श्रवण कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन अनुवाद बहुत जन्मों में यदि श्रवण और कीर्तन करना है कृष्ण के चरण में प्रेम धन फिर भी कृष्ण चरण में प्रेम धन नहीं मिलना है इसका भावार्थ इस प्रसंग में शिल भक्ति सुधन सर ठाकुर ने कहा कि यद्यपि एक भक्त बहुत वर्षों से हरिकृष्ण भगवं से जब कहते हैं तो फिर भी कोई संभावना नहीं है भक्त महाप्रभु को गहन करने के बिना। द मनुष्य हो जाए की श्री चैतन्य द्वारा शस्ता में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे कृणापी सुनी नो अभी सही सुना मान देना चीतन्य सदा मनुष्य को तो चाहिए कि अपने को के से भी नीच सोचते हुए विमित भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करे उसे से भी अधिक सहिस्व होना चाहिए प्रतिष्ठा की भावना सही होना चाहिए और अन्यों को सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है जो इस निर्देश का पालन करता है वह दस प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण भावना मृत में सफल हो होता है और भगवत भक्ति पद को प्राप्त होता है मनुष्य को यह ज्ञान देना चाहिए कि भगवान नाम तथा साक्षात भगवान अभिन्न है पवित्र नाम के कीतन में अपराध भी हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता हम अपनी भौतिक गणना के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देते है किंतु आध्यात्मिक जगत में परम परम तत्व सदैव परम होता है परम तत्व का नाम रूप तथा लिलाय साक्षात परम तत्व के सम्मान हो, समान होती है इस तरह यदि कोई अपने को पवित्र नाम का इत्यदास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे जगत में करता है तो उसे भगवान का इत्यदास माना जाता है जो इस भाव से बिना अपराध के कीर्तन करता है और ही इस को प्राप्त कर लेता है और ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि भगवान तो नाम तथा भगवान अभिन्न है पवित्र नाम की संगति करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान से प्रत्यक्ष संगति करना है तो सिंधु में स्पष्ट कहा गया है सेवन मुख्य ही जीवालो स्वयम जब मनुष्य पवित्र भगवान पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है भाव से युक्त ऐसी सेवा चालू से होती है। सेवन मुख्य ही जीवाणु मनुष्य को चाहिए कि जीप को पवित्र नाम की सेवा में लगाए हमारे कृष्ण भावना आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है इस कृष्ण भावनामत तो आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का यत, करते हैं, क्योंकि पवित्र नाम कृष्ण है, इसलिए कृष्णधार आंदोलन के सदस्य न केवल अपनी अपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं अपितु वे अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो भगवान को अर्पित न हुई हो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम दोयम तोयम योगी तदह भक्ति अप्रभम असनात्म यदि कोई प्रेम तथा मुझे एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्णधान संत के विश्व भर में अनेक मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए उसके ये यह अपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और वे भगवान को अर्पित के बिना कोई वस्तु नहीं खाते भक्ति भक्ति में जीव का कार्य है हरिकृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को खाना ये एक विचित्र वाक्य है विचित्र ऐसे लग रहे हैं बहु जन्म करे जदि श्रवण क्यन तब तक धना पाए कृष्ण फदे प्रेम धन यदि एक व्यक्ति बहुत जन्मों में श्रवण और कैतन करते है तो फिर भी कृष्ण के चरण में प्रेम धन प्रेम प्राप्ति नहीं होता तो ये विचित्र वाक्य है इसलिए शिल प्रबल उनका अनुबाद में भावार्थ भी डाला इसका अर्थ है कि यदि हम अपराध युक्त श्रवण कथन करते हैं तो हम प्रेम प्राप्ति नहीं करेंगे और इसका अर्थ है इस इसकी अध्याय श्रीमद् श्री चैचन्द्रचार अमृत में है तो इस श्लोक के पश्चात प्रेम के लाक्षणों का थोड़ा वर्णन है और उसके पश्चात कृष्ण नाम करे अपराध है विचार कृष्ण बोले ला हो बिका कि कृष्ण नाम जापने में अपराध का विचार है और यदि अपराध युक्त श्रवण के तन करने है तो वो कृष्ण नाम कहने से विका प्रेम विखा नहीं होते प्रेम विखा का अर्थ जैसे हम सुबह का समय जग में कहते रोमांच कंपा श्रुत रंग भाज श्वेद कंपा अश्रु पुलक प्रलाय ये सब अष्ट सात्विक विखा है वो प्रेम कृष्ण प्रेम के लक्षण हो तो कृष्ण नाम से कृष्ण नाम हो चरण कृष्ण नाम हो पावे कृष्ण चरण कृष्ण नाम जापने से संसा से हम मुक्त होते हैं और कृष्ण के चरण में हम सेवा मिलती है और वो कृष्ण सेवा या कृष्ण प्रेम के ये सब लक्षण है परन्तु यदि हम नाम कृष्ण नाम अपराध से कहते ये सब प्रेम विका नहीं होते हैं एक कृष्ण नामे करे सर्वफापनाश प्रेम कारण भक्ति करे न प्रकाश ये स्पष्ट है एक कितना बार कृष्ण नाम कहना जरूरत है एक बार उससे एक बार सर्वफापनाश और भक्ति जो प्रेम का कारण है भक्ति का प्रकाश होता है कृष्ण नाम से प्रेम है उद्यय हो प्रेम हैदगद श्रुधा अनया से भावक हो कृष्ण स्मर सेवन एक कृष्ण नामे फले फॉले फाइव इतना धन मिलते है एक कृष्ण नाम कहने से बहुत आसानी से संसार से मुक्ति प्राप्त करना कृष्ण चरण सेवा प्राप्त करना है परंतु हे न कृष्ण नाम बात यदि लो बाहू बाबे जान अपराध था प्रचुर कृष्ण नाम बीच था ना खर है अंकुर इतना महान कृष्ण नाम बहुत बाने से भी ये सब प्रेम के लक्षण उपस्थित नहीं है तो समझना चाहिए कि प्रचुर अपराध उपस्थित है इसलिए कृष्ण नाम बीज वास्तव कृष्ण नाम नाक अंकुर मतलब प्रगति नहीं होती है कृष्ण भक्ति में तो बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन सबुत तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन तो ये विचित्र वाक्य है कि श्रवण क्योंकि श्रवण और कीर्तन भक्ति का कारण है भक्ति ही है जैसे अन्यत्र श्री चैच श्री चैचन्द्र चार्य चाम्रत में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद खबु न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए जो कि वो कृष्ण भक्ति सबका स्वभाव है सबके हृदय में है सुप्त रूप में और श्रवण आदि भक्ति करने से वो कृष्ण प्रेम जो अभी सुप्ध थे उदित होते हैं तो शास्त्र में बहुत बहुत श्लोक है बहुत बहुत प्रमाण है कि श्रावण और कीर्तन भक्ति है श्रावण और कीर्तन हमारे लिए उपाय है भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम तो नवधा भक्ति में प्रथम है श्रवण और कीर्तन श्रवण आदि शुद्ध चेतन चेतन महाभ ने कहा कि भक्ति के इच्छोसत अंग में पांच मुख्य है यथा साधुसंग hmm. कृष्ण नाम भागवत श्रवण मथुरावा श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवा प्रथम है साधु संग द्वितीय कृष्ण नाम तृतीय भागवत श्रवण श्रवण विशेषकर भागवत का कर श्रवण करने या भागवत शुद्ध भक्तों की कथा श्रवण करना मथोड़ा बस और श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवा तो सभी शास्त्र में शावन और कीर्तन अनुमोदित होते शावन कीर्तन करना चाहिए यदि शावन कीर्तन नहीं होते तो भक्ति नहीं होती है तो कैसे बहुत जन्मों में यदि हम श्रवण कीर्तन करेंगे हम प्रेम जो भक्ति का चरम प्राप्त है नहीं मिलेंगे कैसे संभव है तो कैसे श्रवण और केतन से प्रेम प्राप्ति नहीं होती यदि अपराध होता है श्रावण और भक् कीर्तन भक्ति का भक्ति के दो मुख्य क्रिया है भक्ति का मूल है साधु संग साधु संग भक्ति मूल हाधु संग चेतन्य चार में है कृष्ण भक्ति मूल हो साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्म है तो भूख अंग चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भक्ति मूल साधु संग होते है और कृष्ण प्रेम जन्म तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हुए भी साधु संग आवश्यकता है तो साधु संग में क्या कहना है श्रवण के शावन केतन केतना करो अनुक्षण असत पचाल छेमानंद मनुष्य जनम सफल करो न भारी एक वैष्णव पद हमको ये उपदेश देते शावन कीर्तन करो अनुक्षण सदैव करो असत फच्चा आलोचा असत गपशप छोड़ दो श्रवण कीर्तन करो कहे प्रेमानंद प्रेमानंद दास कार्ते कहते हैं मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है सफल करो न भारी विलम्ब मत हो अभी अभी करो श्रवण कीर्तन करने से तो श्रवण कीर्तन भक्ति का कारण है तो कैसे श्रवण और कीर्तन से प्रेम नहीं होता है तो वो श्रवण और कीर्तन विष्णु के बारे में होना चाहिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु तो श्रवण भौतिक भोग भोगविलासी जन के बारे में उससे कृष्ण प्रेम उदित नहीं होगा और कीर्तन विष्णु और वैष्णवों के अलावा दूसरे व्यक्तियों के गुणगान करने से कृष्ण प्रेम नहीं होगा वास्तव में विष्णु और वैष्णव कि बिना किसी के सदगुण नहीं है तो आ, कैसे श्रवण श्रवण नहीं, नहीं होते श्रावण तो श्रावण ही है श्रवण का मतलब सुनना लेकिन उस श्रवण वैष्णवकोश में वैष्णव शब्द कोश में, में श्रवण का आर्थ है भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना और कीर्तन इस शब्द का अर्थ है कृष्ण कीर्तन तो यदि साधु संघ नहीं होते तो भक्ति नहीं होते साधु संघ भाई कृष्ण नाम नहीं हो कृष्ण नाम बहरे बहते तो और नाम अखर नाम अक्षर बहिरे बटे तो वो नाम नहीं हो तो यदि हम असाधु संग में कृष्ण नाम कहते हैं तो कृष्ण कृष्ण वो दो तो अक्षर उपस्थित होते हुए भी कृष्ण भगवान उपस्थित नहीं होते हैं जैसे कुछ मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र जो आप कहते हैं परंतु मायावादी तो साधु नहीं है मायावादी कृष्ण अपराध ही है और उनके भ्रमित विचार में हम भी कृष्ण है या कृष्ण केवल एक धारणा है और सत्य वास्तु का कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है ये सब मायावादी कहते हैं और वही यही सब सोच के कीर्तन कहते है लेकिन वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं है उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते बहुत भ्रमित धारणा गलत ऐमे है कृष्ण भगवान के बारे में तो इसलिए श्रव खचाह यथ वास्तवैषव से सतां प्रसांगा मम वीर संवेदी हृदरसायन कथा छोशर दाशागुवात्म श्रदारथिय तो भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण का कीर्तन और श्रवण सजन अर्थात वैष्णवों की संग में होना चाहिए और उस संगति में कृष्ण के बारे में कृष्ण विषयक श्रवण और कीर्तन उसे कान और हृदय संतुष्ट होते हैं हम भव बंधन से मुक्त होते हैं हम प्रगत होते हैं वो मुक्ति और भक्ति का पथ अभ श्रद्धा व्रथि अर्थात रुचि और पूर्ण प्रेम भक्ति अनुक्रमीष्य थी एक एक पर हृदय में उदित होते हैं। तो ऐसे श्रावण बहुत होना चाहिए कीर्तन बहुत होना चाहिए और इस प्रकार हम भक्ति का पथ पर प्रका बहुत होना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत गलत धारणा है तो पहले वो सब गलत धारणा हटाने के लिए और सत सिद्धांत समझने के लिए बहुत शवण करना चाहिए बहुत भ्रमित धारणा है भगवान के बारे में भक्ति के बारे में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति करना है निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना के भक्ति से हम निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो ये ऐसी भक्ति तो भक्ति नहीं है या कैसे भक्ति करना है तो ये ब्रह्ममा विप्रलिप्त करना तो ये विप्रलिप्त धोखा देना की प्रवृत्ति है आत्माशन भी हम कहते हैं। हम म, मन अति दुष्ट है और इसलिए हम ऐसे हमेशा प्रयास करते हैं मन में तो कैसे हम भक्ति और प्रेम मिल सकते है और साथ साथ हम इंद्रिय वैलास करेंगे और कैसे हम जितने भी कम संभव हो उतनी भक्ति करेंगे और फिर भी हम प्रेमेंगे परंतु हमारा प्रयास ऐसे होना चाहिए तो कितना ज्यादा भक्ति हम कर सकेंगे और ऐसे नहीं है हम हमें क्या कहना है जितने कम करना है जिससे हम प्रेम मिलेंगे तो हम डांस जाएंगे हम टीवी देखेंगे हम सब कुछ कहेंगे और फिर भी हम प्रेम भक्ति मिलेंगे कैसे संभव हो हमको बताएं तो ऐसे सोचना आप में बंसर जनप्रिय है आईसे साधु जो ऐसे कहते हैं तो सब कुछ करो और मेरे चरण धूल ले लो और मुझको दक्षिण अभी देना है और पूरा प्रेम मिलेगा मेरी मेरी कृपा से गुरु कृपा ही केवल या तो ऐसे नहीं कहते है लेकिन क्या क्या करना है भक्ति में क्या अनुखो भक्ति करें लिए क्या प्रतीको क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए तो ये सब नहीं बताते है जैसे कार्तिक महिला सामने है, और बहुत भक्त जाते है गुजरात से वृन्दावन जाते करते है गोवर्धन परिक्रमा कहते हैं यमुना स्नान करते हैं और सब तीर्थ स्थल दर्शन करते हैं और सब लीला कहानी सुनते हैं और इस प्रकार एक महीने के बाद वापस आके फिर टीवी चालू करते हैं घर में तो क्या मिला ये सब परिक्रमा करने से और क्या उद्देश्य से गए हैं तो ऐसे जोर से की हम कार्तिक शास्त्र में वो प्रमाण है कि कार्तिक महीने में वो सब भक्ति जो करना कहने उससे असीम कृपा मिलती है तो ठीक है हम वहां जाकर असीम कृपा मिले हम पूरा प्रेम मिलेंगे और वापस आके हम हमारे संसारिक इंद्रिय छुक्ति फिर चालू करेंगे लेकिन हम प्रेम प्राप्त करेंगे क्योंकि हम वृंदावन गए हैं कार्तिक में तो ऐसे लोग तो कबीबी एक बार यथार्थ श्रावण नहीं किए क्योंकि ऐसे लोग नहीं जानते कि भक्ति का मूल सूत्र है कृष्णार्थ या के सब कुछ जो हम कहते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए तो अपराध यदि हम अपराध करेंगे तो बहुत जन्मों में भी है। भक्ति का अभिनय करने से भक्ति प्राप्ति नहीं हो तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए यदि हम श्रवण कीर्तन कहते परंतु हमारा अन्य प्रकार का उद्देश्य है हृदय में तो वो श्रवण कीर्तन तो वास्तव श्रवण कीर्तन नहीं होना तो श्रवण कीर्तन तो सही होना चाहिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए परंतु वास्तव सज्जनों से सुनना चाहिए बस अब सज कौन है जो हमको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और समझना चाहिए कि भक्ति का मूल सूत्र ये है आतेन्द्रिय प्रीति वांछ थारे बोले काम कृष्ण प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ये भी चेचान्य चरित अमृत से उदृत है आज चेचान्य चरितमृत में बहुत कहता हूँ ये चैतन्य चरित अमृत का विचार है वो सब भागवत का विचार है श्रीमदभागवत क्या है सार्वेद इतिहासानम सारम सार वो सब विचार सब तत्व ज्ञान सब सिद्धांत शास्त्र में है उसका सार का सारंश है श्रीमद भागवत में और श्रीमद भागवत का सारांश है चैतन्य तो ये वचन और सभी शास्त्र का सारंश है आतेन्द्रिय प्रीति वंशारे बलै काम कृष्ण इन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम तो काम भौतिक काम जो शत्रु काम काम हमारे शत्रु है जही शत्रु महाबाहो काम रूप दरासदम च में श्रीकृष्ण कहते हैं कि भौतिक काम हमारा शत्रु त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात एक तत्त जीत नरक के तीन द्वार है काम क्रोध और लोभ जिससे आत्मा का नाश होता है इसलिए तीनों त्याग करना चाहिए पहला है काम काम से क्रोध लोभ और सब हृदय दूषण आते हैं तो काम क्या है आतेन्द्रिय प्रीति वंश मेरे इन्द्रियों की तृप्ति पूर्ण करने की इच्छा काम बहुत और प्रेम क्या है कृष्ण प्रीति वंश सब कुछ जो हम कहते हैं हम केवल कृष्ण की प्रीति के लिए कहते हैं जो कृष्ण चाहते हैं हमें है करना ऐसे हम कहते हैं उसको प्रेम भाव तो श्रवण कीर्तन इस विचार के अनुसार होना चाहिए तो ऐसे ही श्रावण कीर्तन तो वास्तव और श्रावण कीर्तन है उससे भक्ति होती है और श्रवण कीर्तन जो कृष्ण के बारे में नहीं है जो कृष्ण विषयक होते हुए भी तो मायावादी या किसी प्रकार का अभक्त का मुक्त मुक्त से होते हैं अथवा वो श्रवण कीर्तन जो हम करेंगे परंतु हम हृदय में अभक्ति का पोषण करते हैं तो ये सब श्रवण केतन से भक्ति प्रेम का उदय नहीं होते ऐसे ही श्रवण केतन तो भक्ति नहीं है श्रवण केतन तो भक्ति ही है परंतु यदि हम असत संग में कहते हैं या असत इच्छा से कहते हैं सब विचार से तो वो श्रवण केतन से भक्ति प्रेम प्राप्ति नहीं होगी इसलिए श्रवण केतन करना चाहिए बहुत बहुत बहुत और ऐसे ही सत्संग करना चाहिए जिससे हम प्रग्त हो सकते भक्ति में ऐसे इस भाभा में शिल प्रभुपाद शिल भक्ति स्तर ठाकुर का वचन बोलते हैं कि हमें दृढ़ से सब भक्ति नियम पालन करना चाहिए दृढ़ भाव होना चाहिए सतता यंत्र मांग यंत दृढ़ होने तो भक्ति में कुछ लाभ नहीं होगा तो श्रवण करने से हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति तो संसारिक जीवन में समाज में मानव समाज में बहुत कुछ करना है तो लोग व्यस्त रहते है काम करते है ऑफिस जाते है दुकान जाते है फैक्ट्री जाते ये सब तो कठिन है भक्ति करना ऐसे ही वातावरण में तो फिर भी यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य यही है और वो संकल्प के अनुसार भक्ति करना चाहिए अनुकूल या से संकल्प और प्रातिकूल या से भर्जन की जो अनुकूल है भक्ति के लिए हम करेंगे जो प्रतिकूल हम नहीं करेंगे तो कुछ प्रश्न था, था इसके बारे में जो एक भक्त मुझसे पूछे कि वो आजकल हम देखते बहुत भक्त ऐसे मशीन से जब कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो ऐसा उचित है कि नहीं तो हम कैसे विचार करेंगे गुरु साधो और शास्त्र के अनुसार और क्या विचार है अनुकूल या संकल्प प्रातिकूल या बाजना क्या है अनुकूल भक्ति के लिए क्या है प्रतिकूल तो अनुकूल है जप मालप पर जप करना इधर उधर जाना का समय ना दूसरों से बात करने के उम कहा जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हमें भी वहां जाता हम राम, रामा रामा हर कृष्ण तो ऐसे जब तो कैसे जप <laughs> अनुकूल है वो जैसे ठी हो संख्या पूर्ण करने के लिए लेकिन अनुकूल नहीं है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तो यही सब प्रश्न है ऐसे ही करने चाहिए या नहीं करना चाहिए तो शास्त्र देखो ये सब प्रश्नों में शास्त्र देखो शुद्ध भक्तों का आचरण देखो और इस विचार से विचार करो आ, क्या है अनुकूल या प्रतिकूल भक्ति के लिए तो ऐसे ऐसे नहीं है वो बहुत बागदाई से करते है बहुत भागदाई से जाप करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं हाँ लेकिन इस विचार करो बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तब तपाए कृष्ण पदे पर विचार भी करो तो बहुत भक्त करते हैं लेकिन उससे क्या भक्ति मिलेगी क्या हा बहुत भक्त ऐसे करते हैं तो क्या कृष्ण भक्ति क्या चुनाव है उसे बहुत भक्त सब बोलते हम हम सब कहते हैं और ठीक है तो, तो शास्त्र बदलो नया विचार आया है ऐसा नहीं है शास्त्र मत बदलो आपन को बदलो ये इसलिए शास्त्र शास्त्र विधि है शास्त्र विधि है एक जिससे हम अपना जीवन परिवर्तन करेंगे नहीं तो शास्त्र को बदल करो और हम जैसे ही जैसे है हम वैसे होंगे और शास्त्र में वो सब लेख जो है तो मेरे मेरे विचार के लिए अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो शास्त्र को पर शास्त्र क्या है मैं हूं तो शास्त्र में है वो सब वो सब पूर्वकाल के लिए हम हम हम अभी मॉडर्न है हम बहुत कुछ जान मैं साइंस पढ़ रहा था मैं साइंस एम एस हूं मैं जानता हूँ तो वो सब कुछ बदलो ठीक है बदलो बदलो और बाद में देखेंगे क्या क्या मिलेंगे कृष्ण प्रेम की नहीं बहु जन्म करे जरिए श्रवण की पाए कृष्ण पदे प्रेम तो क्या ये सब प्रश्न होते क्या हम गर्भदांश भी जा सकते हैं और कृष्ण भक्ति भी कर सकते प्रश्न ये, ये प्रश्न तो नहीं है जो एक बार कृष्ण कथा सुनना है जो एक बार भगवदगीता यथारूप सुनना है तो इसका इस प्रकार प्रश्न नहीं कहते वो भक्तों भी जाते तो क्या भक्तों कैसे भक्त है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हम एक बार सामने शिल प्रपद की व्यसपूज कहते हैं तो वास्तव में हम हर रोज व्यसपूजा करना चाहिए क्योंकि शिल प्रपद ये सब गलत विचार से ही उद्धार किया है यदि प्रपद हमको ये सब नहीं बताया हमारी गति क्या होती जाए क्या और कुछ है क्या प्रश्न नहीं है कहो मैक्सने कोई व्यक्ति हराम को मुक्ति प्राप्त होती है अपराधी लोग एक बार मृत्यु का समय हाराम बोला और ऐसे ही मुक्ति मिली तो ठीक है आप आप करो और अंतिम श्वास में हा राम बोलो लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका स्मरण होगा और यदि आपका वो नाम का स्मरण नहीं हो तो नरक जाना पड़ेगा शायद आप हा राम कहेंगे शायद आप नहीं कहेंगे और यदि अंतिम श्वास आप हराम कहेंगे तो आप मुक्ति मिलेंगे लेकिन भक्ति नहीं है तो क्या विचार है कि हमारे भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है तो भक्ति बोलो और अंतिम श्वास में हराम बोलो तो ऐसा क्या विचार है ऐसा करना ऐसा कहानी हरीराज ठाकुर कहते हैं किस जिससे हमारा और ज्यादा विश्वास होगा कृष्ण नाम में तो कृष्ण नाम से वो उपापी लोग जो कृष्ण राम का संबोधन नहीं करके अलग भाषा में हराम बोलते मृत्यु का समय तो मुक्ति मिलती है नाम से शुद्ध नाम से नहीं है नामा भाष तो नाम की महिमा कहने में हरिदास ठाकुर आई से बोलते तो हरिदाको नाम आचार्य है तो आचार्य तो जो है आचरण से प्रचार करते है तो हरिदास ठाकुर का आचरण पालन करना चाहिए जो सदैव कृष्णा नाम जापते थे और कृष्णा नाम प्रचार भी कहते थे तो हरिज ठाकुर का प्रचार ऐसे नहीं है तो पूरा जीवन में ही कृष्ण को भूलो और अंतिम विश्वास में हर राम बाबा वो हरिजर्श ठाकुर का प्रचार नहीं है हरे कृष्ण और एक प्रश्न क्या प्रश्न है uh, uh, Mike, sir, Mike, sir. आपने बताए की अनुकूल और प्रतिकूल शास्त्र के अनुसार तो अनुकूल और प्रतिकूल शास्त्र है तो अभी बहुत से भक्त ऐसा बोलते हैं कि है बहुत से भक्त बोलते हैं कि वर्णाश्रम फर्म ये संभव नहीं है जी तो ये सम्भव नहीं है, नहीं है। हाँ। तो बहुत से जब बहुत से लोग जो भी बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे हम सुनेंगे जो प्रमको पता है इसलिए हम प्रभुपाद आचार्य के रूप में ग्रहण करते हैं प्रभुपाद आचार्य है और आचार्य का वचन जो है उसको पालन करने चाहिए और बहुत से खेते हुए भक्त जो खेते हैं उनका वचन हम क्यों ग्रहण करेंगे तो आचार्य का वचन आचार्य जो बोलते उसका दाम क्र क्रोध दूसरे लोगों का वचन से मूल्य मूल्यवाद तो है आचार्य मत जय से मत आशा जय मत लोंगे चले से तो आशा यही इसमें इस कौन सा आठ बात है आचार्य जय मत आचार्य का मत जो है से मत सार जय मत लंगे चले से तो आशा तो जो व्यक्ति आचार्य का मत लंघन करना चाहते वो व्यक्ति आशा है तो ऐसे मत का हो कि बहुत भक्त पोलते है कि प्रभुप जो बोलते हैं वो संभव नहीं है तो ऐसे लोग तो भक्त नहीं है भक्त का मतलब अब जो आचार्य का वचन पालन करते हैं कैसे भक्त हो सकते यदि प्रभुपद का वचन ग्रहण नहीं करते कैसे भक्त क्या भक्ति है हरे कृष्ण आचार्य मत जे से मत सा